शिवपुराण वायवी संहिता महादेव जी कहते हैं वराने आज्ञाहीन क्रियाहीन श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है मेरा स्वरूपभूत मंत्र यदि आज्ञा सिद्ध क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल प्राप्त होता है शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेता आचार्य जपशील सद्गुण संपन्न ध्यान योग परायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो मन में शुद्ध भाव रखते हुए यत्नपूर्वक उन्हें संतुष्ट करे ब्राह्मण साधक अपने मन वाणी शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे वह वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी घोड़े रथ रत्न क्षेत्र और गृह आदि अर्पित करे जो अपने लिए सिद्धि चाहता हो वह धन के दान में कृपणता न करे तदनंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दे इस प्रकार यथाशक्ति स्थल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करे इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को जो एक वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो अहकार रहित हो और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो पुनः विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन पुष्प माला वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करे तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्याहवाचन और ब्राह्मणों की पूजा करवाकर समुद्र तट पर नदी के किनारे गौशाला में देवालय में किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धदायक काल आने पर शुभ तिथि शुभ नक्षत्र एवं सर्वदोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रहपूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्न हो उच्च स्वर से हम दोनों के उस उत्तम मंत्र का शिष्य से भरी भांति उच्चारण कराए बारंबार उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दे तुम्हारा कल्याण हो मंगल हो शोभन हो प्रिय हो इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करे शिवम त्यास्तु शुभम च्यास्तु शोभनोस्तु प्रियुती एवं गुरु मंत्र आज्ञा त्यवत परम इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित्त हो संकल्प करके पुरस्रण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे वह जब तक जिए तब तक अनन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य एक हजार आठ मंत्रों का जप किया करे जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं, उतने लाख का चौगुना जब आदरपूर्वक पूरा कर लेता है वह चरणिक कहलाता है जो चरण करके प्रतिदिन जब करता रहता है उसके समान इस इस्लोक में दूसरा कोई नहीं है वह सिद्धदायक सिद्ध हो जाता है साधक को चाहिए कि वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझे शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुँह करके किए मौन भाव से बैठे चित्त को एकाग्र करें तथा दहन प्लावन आदि के द्वारा पांचों तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करें इसके बाद शकलीकरण की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपार नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्यास्थान अपने रूप ऋषि छंद देवता बीज शक्ति तथा मंत्र के रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जप करें मानस जब उत्तम है उपांशु जब मध्यम है तथा वाचिक जब उससे निम्न कोटिका है ऐसा आगमार्स विशारद विद्वानों का कथन है जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा तो स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जप वाचिक कहलाता है जिस जप में केवल जीवा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है तथा तो जो दूसरों के कान में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता ऐसे जप को उपांशु कहते हैं जिस जप में अक्षर पंक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का एक पद से दूसरे पद का तथा तो शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है वह मानस जप कहलाता है वाचिक जब एक गुना ही फल देता है उपांशु जब सौ गुना फल देने वाला होता है मानस जप का फल सहस्र गुना कहा गया है तथा तो सगर्भ जप उससे सौ गुना अधिक फल देने वाला है प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे सगर्भ जप कहते हैं अगर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है मंत्रार्थ सभ्यता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर ले जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले पांच, तीन अथवा एक बार अगर्भ या सगर्भ प्राणायाम करे इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है सगर्भ की अपेक्षा भी ध्यान सहित जब सहस्र गुना फल देने वाला कहा जाता है इन पांच प्रकार के जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए